जय पवन सुधरमान सब चंदन बिल जय सुंदरकांड श्लोक संख्या तीन के बाद जामवंद के बचन सुहाए सुन हनुमंत गयति भाए, भाए तब लग मोई पर थे उम भाई तुम सई दुख कंद मूल फल खाई जब लगिया देखी जब लगिया सी कई देखी काज होजमु हर्ष विषेखी दे कई नाय सब निक माता चलो हर सही धरि गुनाता सिंह पीर एक भूधर सुंदर औ तुक कूद चेउ ताऊ पर बार बार बार बार संभारी, संभारी, पवन रघुबीर बल भारी करके पवन तम बल भारी जी गिरी चरण चरण दे हनुमता चले तो सुगा मो गभुपति कर पाना ये भाति चलो हनुमान जलन दीर्घुपतिदूत बिचारी कैनाक होश्रमह हारी अन हनुमान दि पर सा कर कीन प्रणाम काज की मे बिनू मोही कहाँ विश्राम विश्राम से आयराम चंद्र की गे अपन सुधरणु मान की गुरु कैश संग किसकिदा कांड के बाद सुन्दर कांड के प्रारंभ होता है तो उसका संबंध उसी से किसकिदा कांड से ही दिखाते हैं वहा हनुमान जी तैयार हुए समुद्र पार करने के लिए जाम से बात हुई उसी का प्रसंग यहाँ जोड़ते है ये इस कांड का नाम सुंदर कांड है वो अद्भुत नाम दिखाई देता है ये बालकांड से तो पता लगता है कि बालकांड में भगवान ने क्या लीलाएं की बालकांड में अयोध्या कांड से पता लगता है कि अयोध्या में जो लीलाएं हुई उसकी प्रधानता थी इसलिए हो गया कांड में भगवान पन्न चले गए तो पन्न में बाश किया तो अरण्य कांड अरण्य हो गया किस नगरी में भगवान आ गए वहाँ सुद्रीय से मित्रता हुई बाढ़ मारा गया तो उसका नाम किस कंधानगरी के कारण से किस कांड हो गया आगे चल करके देखते हैं का कांड लंका कुछ कांड भी किसी तो किस है वहां जब ब्राह्मण से युद्ध हुआ है लंका में भगवान पहुंचे है तो बंका कांड हो गया उत्तर के माने अंतिम कांड सबसे समाप्त सब जब हुआ और उसको तो उत्तर उत्तर के माने बाद का और उत्तर कांड के माने ये भी है कि जितने प्रश्न शेष रहे उन उत्तर भी है इसलिए उनका तो कांडो को सबकी सार्थकता दिखाई देती है लेकिन ये कांड बीच में सुंदर कांड है ये ये सुन्दर कांड है तो इसमें लोग बहुत विचार करते हैं कि सुंदर ही नाम को रखा गया लेकिन इसका कांड का नाम तुलसीदास में परंपरा से सुंदर कांड नाम चला रहा था वाल्मीकि ने इसका सुंदर ही नाम दिया है इसलिए तुलसीदास ने इसने का उसका नाम सुंदर कांड ही रखा लेकिन फिर होने ढूंढे तो इसमें सुंदर में सुंदर बातें बहुत मिलती है और सुंदर शब्द भी बहुत आया है तो इसके मन में जब सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया तो सुंदर प्रश्न बहुत दिखाई दी होंगी तब तो, तो सुंदर सुंदर बोला गया उसमें इसलिए इसमें कांड में सुंदरता का की बातें बहुत हैं और अन्य कौन कौन सुंदर बातें हैं अब वो अगर सब गिनाई जाए जिस इस कांड की जितनी बातें सुंदर बताई गई हैं तो आप देखेंगे तो पता नहीं लगे जितनी सुंदर बातें हैं और इस कांड में सबसे सुन्दर बात जो का है भगवान की सेवा का कार्य है इससे सुंदर कार्य कोई नहीं है इसलिए और बातों को तो छोड़ दें एक यही बात को लें तो ये पूछें कि सबसे सुंदर क्या है संसार भर में विश्व भर में सबसे सुंदर क्या है तो परमात्मा तो सौंदर्य निधान है ही है लेकिन इस लोक में अगर कुछ सुंदर है तो वो परमात्मा की सेवा है उससे अधिक सुंदर कुछ भी नहीं है हनुमान जी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं ये सुन्दरकारी है भगवान की सेवा कैसे की जाती है कैसे भाव होते हैं कैसे विचार होते हैं कैसे बुद्धिबल लगाई जाती है कैसा उत्साह होता है ये सब बातें इसमें वर्णन में आ गई है इसलिए सेवा सीखना हो तो इस कांड को सीखते हैं, विचार विशेष रूप से करते हैं कि भगवान की सुंदर सेवा कैसे होती है वो इस अध्याय में देते अब इस पिंडा कांड के समाप्त होने पर जब हनुमान जी बड़ाकार शरीर हो गए तब पूछने लगे जहाँ मां से कि मैं क्या करूं सुंदर सिखावन मुझे दीजिए जो बात सही हाँ हो मुझे बताइए कि मैं क्या करूं मैं तो वैसे तो चाहूं तो रावण को भी मार दूं त्रिकुट पर्वत की उखाड़ना सीता जी को भी उठाना ये सारा कार्य मैं कर सकता हूं ऐसी शक्ति मुझे लगती है तो ये शक्ति शक्ति लग रही थी हनुमान जी को इसलिए इस प्रकार का बोल रहे थे लेकिन विश्व शिष्ट का कथा कि वो हो भगवान को ही रावण को मारना था हनुमान जी को तो मारने नहीं था तो कहने को हनुमान जी रावों को मार देते ले आते ये सब्स करते उनको लग रहा था इस प्रकार की शक्ति में को लेकिन वो हो, तो होना था नहीं था तो यही था कि भगवान राम अपने हाथों से रावण को मारेंगे इसलिए जाम ने भी हनुमान जी को समझा दिया कहा कि देखो जितना अपना कार्य है उतना कार्य करो अत उत्साह में सीमा के पार मत जाओ देखो एक शिक्षा तो यही हो गई तो जब सेवा कार्य कोई करते हैं तो कभी कभी सीमा पार चले जाते हैं। सीमा पार मतलब जो नहीं करना चाहिए वो भी करने को जाते हैं। जा जो काम स्वामी का है वो स्वामी करेगा जो काम सेवक का है वो सेवक करेगा तो सेवक के लिए अपनी मर्यादाएं भी और स्वामी का अपनी मर्यादा है तो सब जगह मर्यादा सब जगह है ऐसा नहीं है कि जहां जब जो मर्जी आया चुका डाला तो सेवक को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए कि हमारे लिए जो आदेश हुआ है और जितना कार्य हमको करना है उसी प्रकार से उतना ही कार्य हमको करना है ये शिक्षा जान मान ने हनुमान जी को दी तो ये शिक्षा भी बड़ी सुंदर है देखो यहीं से सुंदर बात शुरू हो जाती है जान मान ने सुंदर शिक्षाएं दी कहते हैं राम मंत्र के बचन सुहाए सुहाय के तो मैंने क्या बड़े सुंदर सब मान माने बड़े सुंदर बातें कही तो आप जब सुंदर बात कहेंगे तो आप ध्यान हाँ कि भाई सुंदर बात क्या कही इसमें क्या सुंदरता की बात है बातों में भी कोई सुंदरता होती है हाँ तो बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है तो बड़ी सुंदर बात होती है तो सबसे अच्छी शिक्षा जान मान ने जो दी हनुमान जी को वो भी बड़ी सुंदर है तो सुन हनुमंत हृदय ती भाई अब तो वो बात जानमान ने बताई तो हनुमान जी को बहुत अच्छी भी लगी हमेशा प्रिय लगी सुंदर बात कोई सुनेगा तो उसे प्रिय भी लगती है अच्छी भी लगती है उन्होंने सुनी जामन के मुख मुख दो बातें थी एक तो ये बात बहुत वो सुंदर बात थी कि हनुमान जी से कहा कि राम काज लगतव्य उतारा ये बड़ी सुंदर बात देखो तो तुम्हारा शरीर ही क्यों हुआ तुम पैदा ही क्यों तुम तो इसलिए पैदा हुए थे कि भगवान की सेवा का कार्य कर तो शास्त्र का कहना यह है कि सभी मनुष्य मात्र का जन्म इसी दिए हुआ है कि भगवान की सेवा कर तुम्हें मनुष्य शरीर आखिर क्यों मिला भगवान की सेवा क्यों एक से बड़ी सुंदर बात है और दूसरी बात यह कि भगवान कि जब वो चुनमान भगवान की बात कहते हैं कि देखो तुम तो सीता जी का पता लगा कर के आओ उसके बाद फिर भगवान श्री राम जी भानुसेना कौतुक के लिए साथ ले जाकर के जाएंगे लंगा में और रावण को मार करके सीता सीताजी को ले आएंगे ये भगवान के चरित्र सुनाए जा रहा है तो वो भी बड़े सुंदर लगे बस दो ही बातें बहुत सुंदर है एक तो भगवान भगवान के चरित्र भगवान का नाम बहुत सुंदर और दूसरी बात सुंदर है ये है कि भगवान की सेवा बहुत सुंदर है अधिक सुंदर कुछ नहीं ऐसे अधिक प्रिय और कुछ भी है भारतीय शास्त्र के अनुसार अध्यात्म विद्या का सार सर्वस्व इन्हीं दो बातों में है ये सबसे सुंदर बातें हैं और हनुमान जी को जिसको ये दो बातें प्रिय नहीं है वो मानो भगवान का भक्त है नहीं तो यही दो बातें लोगों को दुनिया में विषय लोगों को ये दो बातें जहर दिखाई देती है <laughs> इनमें कोई सुंदरता को नहीं दिखाई दी <laughs> लोगों को दिखाई देता भगवान भगवान क्या लुला कि क्या ये तो लोगों के लोगों को ठगने के लिए कपड़ लोगों ने ऐसी प्रकार उल्टा सीधी बातें मन लोगों को करने के लिए बना दी ऐसे सुचता है सुंदरता नहीं सुस्ती कल्याण नहीं सुचता और जब भगवान की सेवा की बात कही जाती तो भी दिखाई देती मूर्खता की क्यों बेकार में अपना टाइम बर्बाद करे क्यों झंझट में पड़े अपने आराम से अपने खाए पिये करो आराम करो इससे सुंदर बात हो दृष्टिकोण और साथ जो, इसकी जो, जो, जो है इसकी बिक्री जो सुंदर जो बातें हैं वो बताते हैं जिसके चित्र में ये जो बातें चल रहे हैं ये जो सुंदर बातें हैं सुंदर लगे प्रिय लगे वही फरते है अगर ये जो बातें प्रिय नहीं लगती हैं तो उसकी क्या करती है <coughs> तब कहते हैं तब लगुमोइन पर छो तुम भाई अब हनुमान जी चलने को तैयार होते हैं तो देखो चलते हैं तब इन लोगों से इस प्रकार में कहे जाते हैं कि तुम हमारी प्रतीक्षा करते रहना कब के सही जो और यहाँ पर तुम्हे दुख भी हो सकता है सुख तो दुख सहन करना यहाँ पड़े रहना कन्ूर खा करके समय व्यतीत करना कि जब लगे आऊ सीत देखी जब तक सीता जी को हम देख करके आएं तब तक वैसे बोला इस प्रकार जाता है कि जब तक सीता जी की खोज करके हम ना में तब तक तुम्हें आ रहना ना ना जोड़ा जाता है लेकिन तूसी रात ही ऐसा काम नहीं करते नामा नहीं जोड़ते वो ऐसे बोलते हैं कि जब लगे आओ सीत देखी जब तक हम सीताजी को देख करके आवे तब तक तुम्हें यहाँ उनको ना से थोड़ा लगता है निगेटिव बातें नामा क्या बोलना है पॉजिटिव बात बोलो नेगेटिव निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव निगे। इसलिए वो नाम कहते हैं कि जब तक हम लौट करके आवे तब तक तो, तो हमारी प्रतीक्षा करना अब प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहते कि हम दो दिन में आ जाएंगे चार दिन में आ जाएंगे छह दिन में आ जाएंगे महीने भर में आ जाएंगे ये गलती इस में की थी और उसको भुगतना पड़ा बारी जब वो मायावी के पीछे दौड़ा और गुफा के भीतर घुसा तब तो सुग्री से कह गया कि परख एक पखवारा एक पखवारे के लिए मेरी परीक्षा करना <coughs> और जब मैं आऊं तो जाने मारा अगर पेट पखवाड़े ना समझने न मारे गए हां? तो कहते हैं हनुमान जी कहते हैं ये सब बेकार की ऐसे नहीं कहना चाहिए सीधी सीधी सी बात कि चाहे हमें एक दिन लगे ऐसे महीना भर लगे है? आप जो यहाँ पर जो है जमीन हम नहीं गिनाते बस आप यही प्रतीक्षा करते रहना जब तक हम ना तो मान लो ने पूछा कि आप ना नाओ महीनों ना आओ बरसो में आओ तो क्या हम यही पड़े गए की हाँ तुम्हें तकलीफ जरूर होगी प्रतीक्षा करते करते तुम्हें दुख होने लगेगा चिंता होने लगेगी परेशानी तुमको होगी लेकिन अपने यहाँ पर फल फूल फूल पर खाओ पियो और यहाँ पर समय प्रतीक्षा करो और पड़े रहो जब तक हम नहा क्योंकि काम जरूर होगा कि हुई है काज मुई हरिषे की मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता उत्साह समय है इससे लगता काम जरूर होगा और लौट करके हम सीधे जल्दी ही होंगे इसलिए न नहीं कि तो कोई बात ही नहीं काम ना होने की तो कोई बात ही नहीं और तुम ये समझो कि हम कब तक बैठे रहेंगे, आपके निराश होकर के कब कर चले जाए तो उसके भी निराश होने की भी कोई बात नहीं इससे ये पता लगता है कि भगवान का कार्य करने वाले व्यक्ति के अंदर कितना दृढ़ विश्वास होना चाहिए और कैसा उत्साह होना चाहिए ये भगवान के भक्तों के लक्षण है ऐसा विश्वास ऐसी श्रद्धा ऐसी लगन ये सब कार्य करने की इस प्रकार के कार्य में बस इतना तो इन लोगों से कहा और हनुमान भी चलते बने कैसे चलते हैं कि ये कहे नाई सदन कहू माथा ऐसे कह करके सबको चग्गे से चलते हुए सबको नमस्कार की जाती है हनुमान जी ने सबको नमस्कार किया अब बस चले घर से ही घर हरुमा था और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी चलते है अब देखो तो एक बात ये भी जब कार्य प्रारंभ करते हैं तो भगवान का स्मरण करो और जो कार्य करते है तो भगवान का स्मरण रखो और कार्य सम्पन्न हो जाए तो ये समझो कि भगवान ही की कृपा की कार्य संपन्न हो गया उसमें अपनी कोई महिमा नहीं है अपनी कोई बहादुरी नहीं है अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है भगवान कोई आदि मध्य और अंत भगवान ही भगवान, भगवान बस अपना अहंकार उसमें कहीं भी नहीं अब देखो भगवान का नाम बार बार स्मरण करते हैं हनुमान जी अब कहते हैं चले हर्ष ही है ऊपर पहले बता दिया मुझे बहुत हर्ष है इसलिए कार्य अवश्य सिद्ध होगा और आज फिर कहते हैं कि चले वो हर्ष यही है हनुमान जी चले बड़े प्रसन्न होकर के चले और ये बड़ी प्रसन्नता की बात जीवन में है कि भगवान का कार्य करने को किसी व्यक्ति को उत्साह आवे अवसर मिले और करे इससे बड़ी प्रसन्नता के जीवन में कोई कार्य नहीं सबसे सब बड़े आनंद की बात ये <laughs> तो ऐसा हर्ष भी मन में आता है चले वो हर्ष ही है धरी रघुना था हृदय में भगवान को धारण करके अब जैसे ऐसे हनुमान जी के हृदय में सदा भगवान बात करते हैं लेकिन उनको भगवान का मन यहाँ धरी हृदय के माने स्मरण रखते हुए बार बार भगवान की तरफ ध्यान जाता है बास उन्हीं को हृदय में स्मरण करते रहते हैं और चलते हैं अब कैसे चलते हैं उसका वर्णन करते हैं कहते हैं सिंधु तूर्य सुंदर भूधर कहते समुद्र के किनारे ही एक बहुत सुंदर पर्वत था अब देखो फिर आ गया अरे पर्वत है तो बड़ा सुंदर है <स्थाना> सुंदरकांड में एक पर्वत आया तो बड़ा तो कि कि भुधर सुंदर। तो कहते हैं कि सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर भूधर पर्वत है वहीं के जहाँ पीर तो सब खड़े थे वहाँ एक पर्वत था पर्वत का क्या नाम है कौन सा पर्वत था तो और, और लोगों ने नाम बताए हैं तो किसी ने कुछ नाम बता दिया किसी ने कुछ नाम बता दिया किसी ने कुछ नाम बता दिया तो सिदासी ने नाम नहीं बताया कहा बहुत सुंदर पर्वत एक कोई कहता है तो उसका महिंद्रा छ महिन्द्राचल पर्वत समुद्र के किनारे था उसके ऊपर हनुमान चढ़ा लेकिन यहां पर जो उसका महिन्द्राचल का नाम नहीं देते तुलसी राष एक कहते सुंदर एक पर्वत है और सुंदरता का वर्ण बाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है कि सुंदर पर्वत बहुत सुंदर है उस पर्वत बहुत सुंदर पर्वत पर्वत तो पर्वत और उसकी सुंदरता क्या है पर्वत की सुन्दरता ये कि उसकी प्रकाशवान चमकती हुई तेजोमयी और उसके ऊपर बड़े सुंदर वृक्ष और ऊपर खूब फल और खूब लताएं और खूब उसमें फूल ये सब उनसे लगा हुआ वो पर्वत था इसलिए बड़ा सुंदर था ऐसे पर्वत के ऊपर जो है वो हनुमान जी चाचे कूद के चढ़ गए उस पर्वत महेंद्राचंद पर्वत के ऊपर ससंद तो एक भर सुन्दर कौतुक कूद चढ़तुक तो मैंने उनको उस पर्वत के ऊपर चढ़ने में कोई परिश्रम नहीं पड़ा कौतुक के तौर पर ये बड़ा छलांग लगाई पॉइंट के पर्वत के शिखर पर खड़े हो जाएगा बस तो ऐसे करके पर्वत के ऊपर खड़े हो अब वहां से जब चलते हैं तब तो कहते हैं कि बार बार रघुवीर संभारी अब जिनको जिन भगवान श्री राम जी को हृदय में धारण किया था संभारी के मन याद करते हैं बार बार भगवान का पर्वत पर खड़े हुए याद करते याद करते हैं कि जो कुछ कार्य होना है वो भगवान नहीं कराएंगे तो उन्हीं से होगा हम करने वाले क्या होते हैं भगवान आप ही सत्तारे संभालो आप ही के पल पर हम चल रहे हैं, ऐसे करके भगवान का स्मरण किया तो बारह बारह रघुवीर संभारी और तर्क पलभारी और तर्क मन है चिटका मान जी चिटक करके जैसे मन कूदना वैसे करना चाहिए कूदे अरे कूदना तो साधारण पूजना और चिटक करके पूजना का मन बड़ी तेजी से पूजना है तो उसको उसके स्थान पूरा तर्क हाँ तो करके बन कूदा करके पवन तनय पवन तना पवन पुत्र पवन तनय बल पवन सवाना ये आदत है, है? इसलिए आगे कहते हैं बल भारी वही शक्तिशाली है पवन के समान शक्तिशाली पवन के समान वेगवान हनुमान जी ने पर्वत के ऊपर चढ़ करके बस उन्होंने छलांग लगाई <coughs> आप कहते हैं कि ते गिरी चरण जय हनुमता जय गिरिचरण जिस पर्वत पर सुंदर पर्वत के ऊपर जहाँ हनुमान जी चले थे, उस पर्वत के ऊपर जहाँ पैर लगा करके हनुमान जी ने जहाँ छलांग लगाई तो चलो सुगा पाताल तुरंता उस पहाड़ की क्या दशा हुई वो तो पहाड़ धसक गया नीचे जमीन के जीवी परि बल हनुमान जी शरीर का पर्वत है धसक गया तो ये बल का दिखाना की हनुमान जी में कितना बल है वो दिखाने के लिए इसका वर्णन किया और ऐसा होता भी है कोई आदमी कहते हैं जब हनुमान जी जब पर्वत पर चढ़े तब तो पर्वत नहीं धसका पर्वत खड़ा होगा लेकिन पर्वत के ऊपर जब उन्होंने थोड़ा सा नीचे झुके घुटनों के बाद ऐसे आए और उसके और छतर के जैसे छलांग लगाई तो पैरों का ज्यादा जोर लगा उसके ऊपर आप देखोगे जिस समय छलांग लगाते हैं तो पैर जिसके ऊपर भर करके छलांग लगाई जाती है अगर वो तख्ता वगैरह हो तो आपको लपकता हुआ साफ दिखाई देगा कि लचक जाता तो। एक बैंक से रख करके आप लम्बी कर देखो और उसको खड़े होकर छलांग लगाओ नीचे पर हा? तो आप देखो ज़िक ज़िक लगाओ वो उसके ऊपर तो, तो लक्ष से नीचे लचक जाएगा कम से कम चार अंगुल जो है नीचे झुक जाएगा तो जब वो कूदता कोई व्यक्ति जहाँ पर खड़ा होकर कूटता हो धसता तो उसी का वर्णन करते हैं ये देखो ये तुलसीदास बिल्कुल सावधानी पूर्वक हर घटना को किस प्रकार से कभी कभी नहीं मानता है कि सूक्ष्मांत सूक्ष्म बातों की तरफ भी वो ध्यान देता है सब उसके बुद्धि में वो बातें आती है तो कहते हैं चले उसका पाता तुरंता तो तुरंत धसक वो पर्वत और जिन हम लोग रघुपति गर्भाना अब हनुमान जी चल रहे पर्वत छूट गया अब हनुमान जी समुद्र के रूप उड़ते चले जा रहे हैं तो कैसे उड़ते चले जा रहे हैं उसका वर्णन करते हैं सिंह अमोध रघुपति कर जैसे भगवान का बाण अमोघ है भगवान श्री राम जी का बस ऐसे चल रहा है अमोक के माने ढुमका मिल जाने वाला ठीक निशाने पर लगने वाला तो हनुमान जी जैसे वहाँ के पर्वत से कूदे और समुद्र पार करके और वहाँ त्रिकुट पर्वत लंका के ऊपर जाकर के वहाँ पे गिरते हैं जाकर के तो वो फिर ठीक निशाने से जा करके वहाँ पहुंचते हैं गिरते है जाकर के बीच में कहीं रुकते नहीं तो जो है उनका अमोघ जिम अमोध रुखद करमा मोह केवल झूठा मोह सा मोघ आशा मोह कर्माणा गीता में शब्द आता है तो वहां जैसे तीजे लोग जो होते हैं निशाचरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं अरे उनकी झूठी आशाए झूठी कल्पनाएं झूठे उनके काम झूठा उनका जीवन ये सब गीता में भगवान कहते हैं क्या संसारी लोगों का काम है विषयों में पड़े हुए झूठी आशाओं पड़े हुए आशा मोघ कर्माणा उनके काम भी झूठे क्या काम है अरे काम बहुत बिजी है क्या बिजी है झूठा का लेकिन हम क्या माने जो झूठा ना हो ऐसे तो भगवान का बाण जो झूठा कभी नहीं जाता सबके बाढ़ से चलते हैं और लगते हैं कोई लगते हैं कोई नहीं लगते लेकिन भगवान का बाण ऐसे कभी नहीं होता कि लगे ठिकाने बजा लगे इसलिए कहते जिम अम वह विपद तो भगवान के बाण में दो बातें एक तो भगवान का बाण सबसरा बड़ा शक्तिशाली है बाण में शक्ति कहा से आती है चलने की गति धनुष से आती है धनुष जितना शक्तिशाली होगा उतनी वो शक्ति उसमें आ जाएगी बाण में और धनुष में शक्ति कहां से आती है, है।, से आती है।, से आती है? तो धनुष को चलाने वाला जो व्यक्ति प्रत्यंका को खींचता है उसमें जितनी ताकत होती है उतनी धनुष को खींचता है तो उस व्यक्ति बाण धनुष के चलाने वाले की शक्ति धनुष में आई और की शक्ति बाढ़ में आई और बाढ़ फिर सकती उसी शक्ति से बाढ़ चलता है वही बाढ़ एक कमजोर आदमी चलावे तो किसी व्यक्ति के हो जाए हो सकता है कि शरीर में जाकर के लगे तो ऊपरी खाल में जरा सा नोक की लगे और बस बाढ़ गिर पड़े जमी और दूसरा उसी व्यक्ति को वही बाढ़ उतनी ही दूर से चलावे तो क उसके शरीर के भीतर दो चार अंकुर भीतर घर जाए और कोई व्यक्ति कहो इतना शक्तिशाली हो कि धनुष ऊपर बाण मारे तो दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगे तो एक तरफ लगे और दूसरी तरफ लग जाए तो बाण में किसी बाण में ज्यादा ताकत किसी में कम ताकत तो वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है तो भगवान का बाण में जो हो भगवान की शक्ति तो ऐसे तो वो जैसे बाण में भगवान की शक्ति ऐसे हनुमान जी में किसकी शक्ति भगवान की बार बार स्मरण करते हैं बस वही शक्ति हनुमान जी की गति में काम कर रही है देखो तो बहुत तुलना करो तो भगवान के बाण और हनुमान जी के समय गति बहुत बाद में समानता मिल जाएंगी और अमोघ की बात यह भगवान का काम जैसे बाण जैसे झूठा नहीं जाता ऐसे हनुमान जी का कार्य भी संपन्न होता झूठा नहीं जाता वही तो बात गति में देखो लक्ष्य में देखो दोनों बातों में बाण की जो बातें हैं वो तुलना हनुमान जी मिलती है जिम्मे गर्भपति गर्भ माना यही ही भाते चले हनुमाना हनुमान जी इसी प्रकार से चले अब ये अपने मन से अर्थ लगाते रहे कि सेवा का कार्य कैसा है कैसे करना चाहिए है? किस प्रकार से भगवान की शक्ति से कार्य होता है सेवा का कार्य भगवान का ही कार्य भगवान की शक्ति से संपन्न हो रहा देखने में तो व्यक्ति दिखाई देता है वही जैसे मनुष्य है जैसे भगवान की सेवा का कार्य करने वाला व्यक्ति वही हर का पुतला है लेकिन अन्य व्यक्तियों में जो शक्ति है वो उनके कर्म के कर्म का फल है उसका भोग भोग रहे हैं उनकी कामनाओं से प्रेरित होकर के कर्म हो रहे हैं और जो भगवान के भक्त हैं उनके कर्म में भगवान भी विद्यमान है परमात्मा ही विद्यमान है उसकी शक्ति से उसके सब कार्य हो रहे हैं ये तो जल जल रूप से बिचारी जब ये हनुमान प्रकार चले तो समुद्र ने सोचा कि देखो भगवान का दूत जो है समय जा रहा है तो इसकी सहायता करनी चाहिए तय मैनाक समहारी समुद्र ने कहा कि, कि मैनाक से कहा कि तुम हनुमान जी की सहायता करो अब समुद्र है समुद्र में मैनाक पर्वत है मैनाक एक पर्वत का नाम है जो समुद्र के भीतर डूबा हुआ है अब इसके लिए सबकी अंतर कथाएं हैं सबकी पहले प्राचीन काल में आज से सोलह माने दो अरब वर्ष पहले पर्वत जो है वो होते थे हवा के बेटा अभी तो थोड़े दिन की बात नहीं है कि दो सौ वर्ष की ऐतिहासिक काल तो एक अंग्रेजों ने पश्चिमी देशों ने इतिहास काल रखा है इतिहास काल के माने जब तक की बातें उन्हें ढूंढे मिली नहीं, तो वो इतिहास काल में आती है और जो बातें जहाँ तक की बातें उसके पहले जो कुछ उन्हें पता नहीं लग पाता तो उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल प्राक काल के मैने वो इतिहास के का तू नहीं आता उसके उसके पहले की बातें कुछ पता नहीं है तो प्राग ऐतिहासिक काल में दो लाख वर्ष पहले का इतिहास नहीं मार दो करोड़ वर्ष पहले का इतिहास लोगों को पालन नहीं है उस समय क्या था कि तो पृथ्वी जो है वो इसके ऊपर मनुष्य नहीं रहते थे ये पृथ्वी जो लावा थी ग्रंथ की ऊपर पृथ्वी इस प्रकार की थी पृथ्वी उसी में से चंद्रमा का वेद टूटा पृथ्वी पहले सूर्य से निकली वहां से आई लोग बताते हैं ये पश्चिमी लोगों का भी अनुमान है कि पृथ्वी एक टुकड़ा सूर्य का है गर्म तो गर्म एकदम से गर्म गर्मागर्म एकदम से पतला तो पदार्थ गोल गोल इस प्रकार का पृथ्वी का जो इस प्रकार से हो गया एक ड्रॉप ये पृथ्वी का है सूर्य का एक बूंद है इसमें से निकल आई और फिर ये जो पृथ्वी है अपने आकर्षणों में सब नक्षत्रों तारों को तो उसमें घूमती रही और चलती रही तो इसमें से एक बार एक टुकड़ा निकला तो चंद्रमा बन गया चंद्रमा भी पृथ्वी का एक टुकड़ा छोटा टुकड़ा चंद्रमा इतना बड़ा खोए जितनी बड़ी पृथ्वी है चंद्रमा बहुत छोटा है पृथ्वी किसी का एक भाग जब चंद्रमा पृथ्वी से निकला उस समय भी पृथ्वी जो पिघली हुई थी ऐसे ठोस नहीं थी तो निकलता नहीं ऐसे में। अब फिर उसके बाद यदि पृथ्वी से लगी तब इसमें उस समय पृथ्वी के काम पदार्थ इसके आस सब जब पृथ्वी ने और पृथ्वी के आसपास घूमा करता था उड़ा करता था वे उनको देखो तो जैसे एक मान किसी बर्तन को ले उसको तो पानी से भरो घुमाओ तो उसकी छीटें निकल करके चारों तरफ उसे घूमेंगी जिस प्रकार से तो पृथ्वी आई घूम और वो थी तरल तो उसकी चारों तरफ छींटे ऐसी जगह घूमा करती थी लेकिन पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण भी था तो तो दो छींटे लौट करके फिर पृथ्वी को पकड़ जाती थी ये दशा इस प्रकार की थी तो ये सब जो है वो जो छीटे पृथ्वी की उड़ा करती थी वो सब पर्वत थे अब उड़ा करते थे पवन बीच से उड़ा करते थे वायु झोरा चलता था उसके साथ गा घर उड़ा करते थे धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने गई तो पुराणकार कहते हैं कि इंद्रदेव ने उन पर्वतों के पंख काट दिए मैंने फिर पर्वत उड़ना बंद हो गए फिर पृथ्वी में चिपक गए हो और बस पृथ्वी हो गई ठंडी पर्वत पृथ्वी में गए उनमें से एक पर्वत जो है वो जब सबके पंखे कटने लगे जो एक पर्वत डर के बारे भागा तो वायु देवता ने सहायता की और उसको जाकर के समुद्र के भीतर छिपा दिया समुद्र के भीतर छिपा दिया तो इंद्र ने कहा अच्छा तुम समुद्र से बाहर निकलोगे तो हम तुम्हें देखेंगे तो वो मैनाक पर्वत समुद्र के भीतर बैठा हुआ <coughs> समुद्र ने उसको शरण दी थी इसलिए मैनाक पर्वत समुद्र की आज्ञा मानता था समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि देखो इस समय भगवान का दूध समुद्र पार कर रहा है और समुद्र जो ये समुद्र जो सूर्य वंश का सूर्य वंश का सूर्य सूर्य वंश है और उसी वंश का समुद्र भी है समुद्र भी सागर में खोता था समुद्र बना सागर से सागर बना सागर भी जो है सूर्य वंश के थे तो इसलिए जो है इनका समुद्र का भी संबंध सूर्य वंश से थे तो इसलिए सूर्य ने समुद्र ने सोचा कि हनुमान जी की थोड़ी सहायता इस करनी चाहिए इसमें भगवान की सेवा होगी ऐसा समझ करके सहायता करने के लिए मैन पर्वत से कहा हनुमान जी के कपड़ा परिश्रम करके ऊपर चले जा रहे हैं तो वो उनको थोड़ा सा बीच में मार्ग में तुम ओकर निकला तो जो छलांग लगाई है तो तुम्हारे ऊपर थोड़ी देर बैठने और फिर छलांग लगाएंगे